पूर्णमद पूर्णमद पूर्णा पूर्णमश्य पूर्णश पूर्णमादा पूर्णमेवापशिष्यों शांति शांति सत्याय। सप्तम श्लोक के भाष मूलतव कुछ विचार किया गया था इसमें ये हो दो प्रकार के प्रकृति होते हैं एक दैवी प्रकार के संपत्तियां हैं प्राणियों में दो प्रकार के, दो प्रकार के पाए जाते संपत्ति पाई जाती है कहीं दैवी संपत्ति कहीं आसरी संपत्ति दैवी संपत्ति ग्रहण के लिए है आसरी संपत्ति त्याग के लिए है यदि हमारे में कोई दोष हो दुर्गुण हो एक आसरी संपत्ति हो तो उसको दूर करके के साधन अपनाना चाहिए इसके द्वारा हटाना दैवी संपत्ति के द्वारा ये बताने के बताया 26 संपत्तियां आए दैवी संपत्ति अभय सत्व संशुद्धि ज्ञानयुग व्यवस्थिति दानम रध्याय तयम अहिंसा सत्यमस्त शांति रपई शुनम दया भूते सुलोलूपम आर्दी अचाफनम तेज क्षमा तृती अद्रोहो नाता याता भगवंती समझ दैव अभिजात बंड था और आशुरी संपत्ति छह है किंतु तो कितना भी शुद्ध वस्तु हो एक बूथ जार का पड़ जाए तो अशुद्ध बन तो जाता है मारक बन जाता है छ है ये दुर्गुण है दंभो दर्पो विमश क्रोध पार्वसा अज्ञानमचाभिजात पार्थ संपदमाश्रम में कहा था और दोनों के रास्ता भी बता दिया क्या होता है दैव संपत्ति विमोक्ष आए दैव संपत्ति मोक्ष के लिए संसार से पार होने के लिए जिसके बाद दैव संपत्ति हो संसार से मुक्त हो निबंध आया सूर्य पता बंधन के लिए संसार में बंधन पुनरपि जन्म पुनरपि मरलम पुनरपि जननी जठरे सैन मादि जो है आ गया है बार बार जन्म लेना बार बार मरना कभी मनुष्य कभी कीड़ा मकोड़ा कुछ अपने कर्मों के आधार को संसार में घूमना या सूर्य संपत्ति का प्रयोजन ही होता है माना गया है महाश संैवी अभी जाते पांडव है अर्जुन तुम तो अच्छे कुल का पैदा हो कुल से पता लगता है तुम दैव संपत्ति से युक्त तो हो तुम शोक मत करो कि नहीं मेरे पास कोई आसूरी संपत्ति युक्त नहीं आसूरी संपत्ति वाला व्यक्ति ऐसे कुल का ही नहीं है भारत आकर के संबोधन कर दिया था आगे कहते हैं दो भूत सर्वो लोग इसमें देखो दो ही भूत की सृष्टि प्राणी की सृष्टि दो ही प्रकार की है। दो ही प्रकार की प्रकृति के प्राणी पाए जाते हैं कोई दैवी संपत्ति वाले कोई आसूरी संपत्ति वाले दो भूत सर्वो लोग इसमें दैव आसुरय दैव विस्तर स प्रोक्ता आशुरम पार्थ में श्रम दैवी संपत्ति को तो विस्तार से बताया छब्बीस बताया है आसुर संपत्ति सामान्य रूप से कहा छह बताया हुआ है उसको मैं विस्तार करता हूं अध्याय के अंतिम तक उसी की चर्चा उन्हें आसूर संपत्ति की यहां से करके बोला आसुर संपत्ति वाले के लोग कैसे होते हैं कहा माने जिसमें कल्याण होना हो पुरुषार्थ के साधन हो उसमें प्रवृत्ति नहीं जानते ही नहीं क्या पुरुषार्थ के साधन मोक्ष आदि के स्वर्ग आदि के साधन क्या है? जानते ही नहीं और निवृत्ति किससे हो, निवृत्त होना हो नरक से निवृत्त होना होगा उसके भी साधन चाहिए निवृत्ति के लिए उसको भी नहीं जानते पापकर्मादि से निवृत्त होने के साधन भी नहीं जानते और पुण्य कर्म करने के साधन भी नहीं जानते न सौसम पवित्रता भी नहीं उनके जीवन में नहीं ही आचार शिष्टाचार भी नहीं बड़े पुरुष जैसा काम करते हो जैसे कार्य करते हो वैसा करने के उनके पास भी नहीं होता शौच भी नहीं पवित्रता भी नहीं और आचरण में नहीं आचरण शिष्ट पुरुषों से जो आचरण दिया जाता है वो भी नहीं न सत्यम तस्वीर देगा उनमें सत्य नाम मात्र के सत्य नहीं कभी भी सत्य नहीं उनमें हमेशा झूठ बोलते हैं और सूर्य संपदा और झूठ को सत्य करने के लिए पुनः झूठ बोल जाते हैं स्थिति ऐसी है। एक झूठ बोला उसको प्रमाणित करने के लिए दोबारा झूठ ऐसा चलता रहेगा आज संपत्ति वालों की स्थिति होती है एक हमारे में न हो कहें वो तो उसको हटाना चाहिए देखो हमेशा साधक को देखना चाहिए दोष अपने में देखना चाहिए क्या क्या दोष है दूसरे को तू ऐसा है करके एक अंगुली दिखाते हैं अपने पर तीन अंगुली बजाती जाती है देखो तो प्रकृति बता रही है वहां से दोष ज्यादा है दू गुना ज्यादा है वहाँ एक होगा यहाँ तीन है दू ज्यादा है तो अवगुण अपने देखो हमेशा ऐसा ध्यान देना चाहिए अब अवगुण अपने को देखना चाहिए गुण दूसरे को देखना चाहिए अगर कुछ हो तो उसके ऊपर दृष्टि जानी चाहिए दूसरे के गुण देखने की कला आनी चाहिए अपना अब अवगुण देखने की कला आनी चाहिए तो भाई तो से कहते हैं प्रवृत्ति इत्यादि रहा प्रवृत्ति चाह मे प्रवर्तन में प्रवर्तन होना मानी किसी कार्य में लगना मानी अस्मिन पुरुषार्थे पुरुषार्थ साधने कर्तव्य प्रवृत्ति जिस पुरुषार्थ साधन में पुरुषार्थ मोक्ष आदि है उसके साधन में जो कर्तव्य है कर्तव्य होने पर प्रवृत्ति प्रवृत्ति होनी चाहिए उसमें किंतु काम उसको नहीं जानते बोलते हैं आगे ना विधु आगे अनुय कर रहा है पुरुषार्थ के साधन को नहीं जानते साधन में प्रवृत्ति होना चाहिए जानते नहीं निवृत्ति निवृत्ति को भी नहीं जानते जो अपुषार्थ के साधन होंगे बंधन के कारण होंगे उसके हट्टे के साधन भी नहीं जानते निवृत्ति तद विपरीत आम यानी पुरुषार्थ साधन से विपरीत है निवृत्ति के साधन तद विपरीताम इस बात अनर्थ हेतु और निवृत्ति तब के जिस साधन से अनर्थ के जो कारण होते हैं उनसे निवृत्ति होनी है उसको भी नहीं जानते निवृत्ति उसको निवृत्ति का ताम च जना आसुरा न विधु कहा वो आसुरी जन जो होते हैं आसुर संपत्ति वाले को आसुरी कहा वो लोग नहीं जानते जानते ही नहीं वो मैंने पुरुषार्थ के साधन में लगना चाहिए वो भी नहीं जानते और मानी हानि के जो तो साधन है उसे निवृत्त होना चाहिए उसको भी नहीं जानते न विधु माना न जानती बोलती जानते नहीं न केवलम प्रवृत्ति निवृत्ति एवं केवल प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों नहीं जानते इतना आदरण और भी है न सौचम शुद्धता भी नहीं उनके जीवन में न मन में शुद्धता है न पहाड़ शरीर में शुद्धता है न विदु न सौचम कहा सौच मन शुद्धता शुद्ध भी शुद्धता भी नहीं है न आपित आचार शिष्टाचार भी नहीं उनमें जो महापुरुष के जो आचरण होते हैं वो आचरण भी नहीं है न सत्यम तेवित का उन सत्य भाषण भी नहीं है सत्य भी नहीं बोलते कभी झूठ को सत्य करेंगे फिर झूठ झूठ को सत्य करें पुनः झूठ ऐसे चलता रहेगा असौचा अनाचार माया विरोह अनदा असुरा ये आसुरा असुर के ये ये स्वभाव ऐसे होते वो हो। असौचार पवित्रता के अभाव है जिनमें अनाचार शिष्टाचार का अभाव है जिनमें आचार है सत्य अनाचार आचार नहीं जिनमें शिष्टाचार भी नहीं है शिष्ट पुरुष जिस तरह से चलते हैं वो भी नहीं माया भी होते हैं प्रवंचना करने ठगने वाले होते हैं ना झूठ बोलने वाले यदि हमारे में है तो हम असुर कोटि में जाएंगे इसको दूर करना होगा अंतरित्व आसुरा का असुर संपत्ति वाले ऐसे होते हैं ये कहा है ठीक कहा अध्यायेष अध्याय शेषेरा असुर संपत्ति दर्शन आयुक्तम पूरे अध्याय के जितने अध्याय बच गए अभी पूरे के द्वारा असुर आसूरी संपत्ति का वर्णन करना है ये ठीक है। है। तश्या, तया, तश्या नहीं है पूर्वादि बोलता क्यों तस्या तस्या आसूरी संपत्ति तो त्यागने योग्य है ना क्यों ज्यादा वर्णन करना उसका उसको त्यागना चाहिए तस्य हावी आसूर्यपद संपद त्याज्यू त्याज्य है त्यागने योग्य है पंक प्रक्षालन है अवतारण कहते हैं जब त्यागना है तो फिर क्यों उसको दुनिया भर की चर्चा कर रहा पंक प्रक्षालन में कीचड़ में जाना फिर नहाना कीचड़ लगा के नहाना किसके प्रकार उसको बड़ लग रहा विस्तार से फिर आगे त्याग ना हो तो पहले त्यागो हो यही उस बुद्धिपत्ता है ऐसा कहा गई तब तो कहते हैं प्रत्यक्ष करण इत्यादि कहा था है प्रत्यक्ष कर ना तो शक्य थे, थे अशिया परिवर्तन कर दो नहीं जाता प्रत्यक्ष के माध्यम से इसको अपने आप में घटे तब इसको हटाया जा सकता है दूसरे के द्वारा हटाना मुश्किल है अपने आप में हो यहीं हो हमारे में दुर्गुण है दिखाई दे तब यह हम हटा कोशिश करें कहने मात्र से नहीं अपने में देखना चाहिए ये प्रत्यक्ष करना हमारे तो में ये जो दुर्गुण बताया हुआ है दम्बोदर को अभिमान सारी बताया है है तो नहीं कहीं और अशुभ कर्मों में प्रवृत्ति का अभाव नहीं जानते हो अशुभ कर्मों में निवृत्ति होने के साधन भी ले जानते ऐसा तो नहीं हमारे पास यदि हो तो हटाना चाहिए प्रत्यक्ष होगा तभी तो हटा पाएंगे अपने आप में अनुभव में आएगा तभी हटा पाएंगे इसके लिए कहना यहां ठीक है वर्जनीयम आसूर्य संपदम विप्रोति जो त्यागने योग्य हैं जो जीवन में नहीं होना चाहिए ऐसे जो आसुरी संपत्ति के व्याख्या करते हैं कहा प्रवृत्ति में से निवृत्तन जो है में कहा था प्रवृत्ति में जो है प्रवर्तनम पुरुषार्थ साधने कर्तव्य प्रवृत्ति जिस पुरुषार्थ साधन में कर करने में प्रवृत्ति होनी चाहिए वो नहीं जानते आसूरी लोग प्रवृत्ति में न जानते जो शास्त्र के द्वारा तो विहित जो प्रवृत्ति है शुभकर्म तो में होने जाने की प्रवृत्ति है उसको नहीं जानते साहबे नहीं जानते काम तो निषिधा वो जो दूसरी है निशिध वो है प्रवृत्ति निषिद्ध कर्म में जाने की इच्छा होती है उसे निवृत्त तो होने की इच्छा नहीं है निवृत्ति सिर्फ निषिद्धाम क्रिया हम नहीं जानते निषिद्ध क्रिया को भी नहीं जानते क्या नहीं करना चाहिए जानते ही क्या करना चाहिए वो भी नहीं जानते क्या नहीं करना चाहिए वो भी नहीं जानते ये कहना है न सौचम ना पिछाचार इत्यादि बोला है न सौचम इत्यादितापुर रहा मैंने तात्पर्य क्या निकलता है न शोधवादी का अनाचारा अनाचारा माया बिना अंगृतवादी रो ही आसुर यह अशु असुर लोगों की प्रकृति यही होती है आचार से रहित होते अशु अपवित्र होते हैं और अनाचार शिष्टाचार भी नहीं होता उनमें आचार का अभाव होते हैं होते है। माया भी मैंने परवंचना करने के लिए ठगड़ा ठग थंग बनते अंतरित आचुर झूठ बोलने वाले होते हैं यदि हमारे में आदत हो तो आ जाना चाहिए ठीक है आगे शौच सत्योर आचारण प्रभावे भी सत्य शब्द और शौच शब्द आचारी तो है वो भी एक आचरण है सत्य बोलना भी आचरण है शौच तो भी एक आचरण है शिष्ट पुरुष सत्य बोलते हैं और शुद्ध रहते हैं तो ये एक ही तो है तो आचार बोलने से दोनों आ जाते न सत्यम तो सब कित की क्यों कहा न सौम न सत्यम तेसुभ क्यों कहा आचार का प्रभाव है तो यद्यपि है फिर भी विशेष लिखने कहा ब्राह्मण परिप्राजक अन्याय होता है सन्यासी हो ब्राह्मण जाति का हो उसको कहा जाए ब्राह्मण परिप्राजक इसी प्रकार यहां भी आचार तो हो साथ में सत्यता भी हो और सोच भी हो बस विशेषता होगी जैसे ब्राह्मण परिव्राजक हो तो विशेष माना जाता है अन्य की अपेक्षा परिव्राजक तो तीनों वर्ग है किंतु ब्राह्मण परिव्राजक एक होगा विशेष माना जाता है तो जाति घटित भी लगा दी इस प्रकार यहां भी आचार मात्र नहीं सत्य भी होना चाहिए सत्य भी और यह भी होना चाहिए शौच भी, भी। पवित्रता भी चाहिए इसके लिए केवल आचार मात्र से नहीं होगा यदि भी आचार के अंतर्गत ये दोनों फिर भी विशेष ये दोनों में विशेष दिखाने के लिए आसुराणाम जनानाम विशेषणांतरण भी संति जो तो आसुरी लोग हैं, माने आसुरी संपत्ति से युक्त लोग हैं अन्य भी विशेषण है केवल यही नहीं ये तीन विशेषण यहां लगा दिए इतना मात्र नहीं न सौ चम ना इतना मात्र नहीं प्रवृत्ति निवृत्ति आदि से विवृत्ति से पृथक होने के साथन मिले जाते प्रवृत्ति में जाने के साथन मिले इतने मात्र नहीं और भी विशेषण है एक अचिंच कहा बातें पूरी नहीं हुई अध्याय समाज तक उनकी चर्चा होनी है कहें हमारे में न हो देखना है भीतर मन से देखना है यदि वो तो निकालने का प्रयास करना है बुद्धि खूब लगाना है इसको निकालने के लिए असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदाहूरणेश्वरम अपरस्पर संभूतम मन काम हेतुक असत्यम प्रतिष्ठंते जगद आहोर निश्वर अपरस्पर संभूतम काम हेतुक असत्यम अप्रतिष्ठंते ये जगत असत्य है सत्य नहीं है जैसे हम असत्य हैं हम असत बोलने वाले हैं इसी प्रकार जगत भी असत है ही नहीं सत्य प्रतिष्ट है अप्रतिष्ठम प्रतिष्ठिष्ठती अस्मिन प्रत्यय जिसमें प्रतिष्ठित होता हो उसको प्रतिष्ठा कहते हैं जगत कहां प्रतिष्ठित धर्माधर्म नहीं धर्माधर्म के कारण जगत बना हुआ है अपने अपने धर्माधर्म के आधार पर अपने ढंग से जगत होता है इनको जीवों को सुखद हुआ जगत माने जगत सत्य भी नहीं है प्रतिष्ठित भी नहीं है धर्मा धर्म है ही नहीं जिसे लोग बहका देते हैं धर्माधर्म से जगत होता ही करके है ही नहीं धर्माधर्म ऐसा मानते हैं असु आशुर्भाव वाले लोग जो आज के युग में लगभग ऐसे लोग पाए जाते हैं स्वभाववादी जो नेचर नेचर चलते हैं ना वही स्वभाववादी है बारी। आज के दिन में लगभग ऐसे प्राय बहुत हैं असत्यम ये जगत असत्य है जैसे हम असत्य है असत्य हम असत बोलते हैं इस प्रकार जगत असत है अप्रतिष्ठम इसके कोई प्रतिष्ठा नहीं है स्थिति नहीं धर्माधर्म जगत की स्थिति होनी चाहिए धर्मा धर्म? के आधार ही धर्मा धर्माधर्म धर्मा। ते जगत आहु जगत को दो विशेषण लगा देता असत्यम अप्रतिष्ठम तय आहु जगत और अनेश्वरम कोई जगत के कर्ता ईश्वर भी नहीं है बनाने वाला कोई ईश्वर भी नहीं है अपने है तो अपने आप हुआ ऐसे मानने वाले मैं, हर बातों में नेचर नेचर करके बोलते हैं स्वभाव नदी क्यों नीचे बहती है उसका स्वभाव है अग्नि क्यों ऊपर को होती है उसका स्वभाव है वायु को तिरछा है उसका स्वभाव है बस एक ही शब्द होता है इनके पास और कोई शब्द नहीं होता तो अनिश्वरम जगत ईश्वर से रहित है नवित्यते ईश्वर जगत एक जगत अनिश्वर वो जगत अनिश्वर है ईश्वर नहीं है कोई ईश्वर है जगत के करता जो से अपरस्पर संभतम ये मान स्त्री पुरुष दोनों के एक दूसरे से संबंध से उत्पन्न हुआ है स्त्री पुरुष परम से अपरम से अपरस्परम एक मयूर वंशा वाले सूत्र है तत्पुरुष समास में विशेष समास होता है पर और अपर दो एक दूसरा एक दूसरे मिलकर के उत्पन्न होता है जिसे अपरअूतों का स्त्री पुरुष के संबंध से उत्पन्न हुआ है कहते हैं किम अन्य काम है तो कां? इस जगत के कारण एक ही काम स्त्री पुरुष के जो संबंध की इच्छा हुई है वही है इसका कारण और कोई कारण नहीं जगत का ईश्वर आदि कोई कारण नहीं है कि मान्यता मन, ने क्या है काम है तो काम काम ही है तो इसका स्त्री पुरुष के जो परस्पर मिलने की इच्छा हुई वही कारण बना हुआ है उत्पत्ति के लिए सब चीज में स्त्री संबंध केवल मनुष्य मात्रा में पशु पक्षी आदि सब में है यहां तक वनस्पति आदि में देखा जो भांगरा होता है ना वो एक दूसरे के पुष्प को दूसरे पराग को दूसरे में लाके लगा देता है तब वो फलसाली होते है कहते हैं और ऐसे काम करने वाले हैं ऐसे मानते हो ये कहा हुआ है भाष्य में कहते हैं असत्यम ये जगत असत्य है सत्य नहीं है ऐसा यथावयम अंतरिक्त पाया जैसे हम झूठ पर ना हम झूठ ही झूठ बोलते रहते हैं हमारा स्वभाव ही ऐसा ही है प्राय प्राय करके कभी कभी सच बोलते होंगे लेकिन पानी पीने की हिसाब से तो माने पानी पियो बोले पर हां हां बोलना पड़ेगा कभी सत्य बोलना पड़ेगा नहीं तो नहीं हम झूठ प्राय हैं इस प्रकार ये भी झूठ क्यों हमेशा सत्य बोलने से काम नहीं चलेगा खाना खाओगे नहीं झूठ बोल रहा है तो मरेगा भूसे हाँ कभी भी सत्य नहीं बोलूंगा का, काम नहीं चलने वाला हाँ, हमेशा झूठ नहीं बोलूंगा तो चल जाएगा थोड़ी परिस्थिति आ सकती है किंतु उसके जीवन चल जाएगा हमेशा झूठ बोलूंगा तो हम चलने वाला नहीं है ऐसी तो असत्य मैंने यथावयम अंतरिक प्राय मां हम अधिकतर प्रायवन अधिक होता है हम झूठ अधिक बोलने वाले होते हैं जैसे हैं तथा इदम जगत सर्व यह जगत सारे के सारे वैसे ही है झूठ प्राय है ये सर्वम असत्यम सत्य नहीं है अंधृत है अप्रतिष्ठम चूस सत्य भी नहीं है इसकी प्रतिष्ठा भी नहीं है मान धर्मादरव से जगत बनना है करके पौराणिक आदि बोलते हैं झूठ है कोई धर्मादर आदि कारण नहीं प्रतिपिष्ठा अश्मिनिति प्रतिष्ठा जिसमें प्रतिष्ठित होता हो कार्य कारण में प्रतिष्ठित होता है किसमें होता है कार्य प्रतिष्ठा कारण में है जैसे घट की प्रतिष्ठा मृतिका में है तो जगत की प्रतिष्ठा धर्माधर्म दर्म, में है प्रतिष्ठा अश्विनित प्रतिष्ठा ऐसा विग्रह होगा जिसमें प्रतिष्ठित होना हो उसको जगत है, है। इसलिए प्रतिष्ठम कहा अप्रतिष्ठम से कहा इसके प्रतिष्ठा भी नहीं धर्माधर्म कारण मानते हैं लोग ये नहीं है ऐसे मानते हैं नश्यम धर्माधर्म प्रतिष्ठा यही है जगत का धर्माधर्म प्रतिष्ठा नहीं इसलिए कहा अप्रतिष्ठम करके कहा है प्रतिष्ठा नहीं अप्रतिष्ठम कहा अ तो अप्रतिष्ठम इसलिए जगत अप्रतिष्ठा है अपने आप है कोई कार निमित्त नहीं इसके जगत बनने के लिए अपने आप है तरबा चलती आसुरा जना आसुरी संपदा से युक्त लोग ऐसा कहते हैं आहू क्रिया है ना जगत आहू जगत को ऐसा कहते हैं यह लोग कहा आसुरा जना जगत आहू जगत को असत्य भी कहते हैं है और प्रतिष्ठा भी इसकी नहीं है कहते हैं और तीसरी बात अनिश्वरम च आहूश्वर नहीं है बनाने वाला कोई करता भी नहीं इसका अपने आप होता है अपने आप हो जाता है अपने आप होता है ऐसा मानते हैं नेतर नेचर बस एक ही शब्द इनका होता है स्वभाव स्वभाव ईश्वर भी नहीं है कहते हैं अनिश्वरम च अनिश्वरम न तो धर्माधर्म सम को अश असाहता ईश्वरों विद्य अतो अनिश्वरम रहा देखो धर्माधर्म के निमित्त बना करके ईश्वर जगत बनाता है कहते हैं सब विपक्ष पर निमित्त धर्माधर्म निमित्त करके जीवों के धर्मा धर्म को निमित्त बना करके ईश्वर जगत निरित तो ना करना है किसी को अंधा पैदा कर देना किसी को अंतिम क्षण तक भी चक्षु देखते रहेगा कोई व्यक्ति ऐसा है कोई लंगड़ा आता है कोई पैर वाला आता है तो इसको देख करके धर्माधर्म का कारण माना गया है बनाने वाला ईश्वर है उसके कर्म के आधार पर ऐसा माना गया है वस्तु में ऐसा पाया जाता है तो वो नहीं कहते हैं ईश्वर भी नहीं है जगत बनाने के लिए ईश्वर भी नहीं कहते हैं धर्माधर्म सत्यपेक्ष का धर्मा धर्म धर्माधर्म के सापेक्ष होकर के जो ईश्वर शासित आई जगत का शासन करने वाला वो भी नहीं है ईश्वर मैं शासन करने वाला वो भी नहीं तृतीय तो अनिश्वरम का इसलिए अनिश्वर है जगत जगत में तीन विशेष लगा दिया मैंने असत्यम अप्रतिष्ठम अनिश्वरम जगत ऐसा कहते हैं और फिर ईश्वर भी नहीं है धर्माधर्म भी नहीं है तो जगत कैसे बना बनाया किसने बनाया किसने और बनने का साधन क्या रहा धर्माधर्म भी नहीं ईश्वर भी नहीं फिर शासन करने वाला भी नहीं कैसे हुआ अपरस्पर संभूतम यही कहते हैं स्त्री पुरुष का एक दूसरे का संपर्क हुआ उसी से यह बन गया है अपरस्पर संभूतम अपरम सा परमच संभूतम अपरस्पर संभूतम एक दूसरे का संबंध से ही है कि मान्यत काम है तो अने क्या है यहां क्या कारण कोई काम ही है ये तू है त्रिपुरुष के जो परस्पर मिलने की इच्छा काम यही कारण है और कुछ नहीं है जगत होने के लिए ऐसा कहते हैं ये कहा है भाषण में कहते हैं असत्यम इत्यादि है ना अच्छा असत्यम मैंने यथा भयम अंतरित प्राय जैसे हम झूठ प्राय है ना झूठ बोलते रहते हैं हमारे सवाल कभी कभी सच बोलते हैं भूख आदि लगने पर सच बोलना पड़ेगा नहीं तो नहीं होगा तथा एकदम सर्वम जगत इस प्रकार जगत सर्वम सत्य जगत असत्यम असत्य है अंधृत है जैसे ऋतु में सर्वे देखने वाला देखा जाता वह इस प्रकार है और अप्रतिष्ठा असत्य मात्र नहीं प्रतिष्ठा भी नहीं इसकी इसके कारण नहीं है धरबाधरबाद कारण नहीं है धर्भाधर वो प्रतिष्ठा तो अप्रतिष्ठा इसलिए धर्माधर कारण नहीं है इसलिए अप्रतिष्ठित है जना आहू जगत आहू जगत को यही मानते हैं असत्य है अप्रतिष्ठित है और ईश्वर भी नहीं है ऐसा कहते हैं अनिश्वरम नजर धर्माधर सत्यपेक्ष सभ्यपेक्ष को अश्य शास्यता ईश्वर का धर्माधर्भ के आधार पर इसको शासन करने वाला ईश्वर भी नहीं है तोश्वर हो अनिश्वरम कहा अनिश्वर है जगत कहा किंचा और भी कहते हैं अपरस्पर संभूतम एक दूसरे के संबंध से बना हुआ है स्त्री पुरुष के संबंध से जगत है काम अप्रयुक्त दोनों काम से प्रेरित हो गए उसिति में परस्पर मिलने की इच्छा हो गई उसे उत्पन्न हो गए यही कहते हैं काम प्रयुक्त हो त्रिपुरुष जो काम से प्रेरित हुए त्रिपुरुष उनके उसे अन्य संयोगा एक दूसरे के संबंध से जगत सर्व सम्भूतम सारा जगत संभव उत्पन्न हुआ ईश्वर भी नहीं है शासन करने वाला धर्माधर्म कारण ही नहीं है ऐसा मानते हैं कि मान्यता है तो कम क्या काम है तो इसका हेतु है इच्छा ही हेतु है तो उत्पन्न होने के लिए जगत आदि शरीर आदि जगत उत्पन्न के लिए इच्छा ही कारण है स्त्री पुरुष की इच्छा ही कारण है अन्य क्या कारण है कोई भी नहीं न ईश्वर है न धर्माधर्मा है ऐसा मानते हैं काम हेतुकम एवं काम हेतुकम काम हेतु है जिसको कहा हेतुकम आया उसे स्वार्थ में अड़प्रत्य लगा दिया है और उत्तर पद से सूत्र उत्तर पद की आदि के वृद्धि कर रखी है स्वार्थ में अड़ है काम है तुम कहा कि मन जगता कारण अन्य कोई कारण नहीं यही कारण है एकमात्र मात्र कारण है स्त्री के जो इच्छा विशेष कारण है और कोई कारण है जगत के नदृष्टम धर्मा धर्मा धर्मा धर्माधर्मादि कोई अदृष्ट कारण इसका नहीं है दृष्ट कारण है अध्यक्ष कारण धर्माधर्मादि नहीं है ऐसा मानते हैं मान शास्त्र को अपलाप कर देते हैं और जगत के शासिता ईश्वर को भी अपलाप करते हैं यही है न केन्द्र अदृष्टम धर्माधर्मादि कारणांतरम अन्य कोई कारण नहीं है धर्माधर्मादि अदृष्ट कारण कोई भी नहीं दृष्ट कारण इसे अगर क्या क्या कारण है त्रिपुरुष का सम्मान यही है कारणांतरम विद्यते कहा न विद्यते पूर्व नकार है जगत के कारण दूसरा कोई भी नहीं है काम है वह प्राणी नाम का कारण प्राणियों के जो उत्पत्ति का कारण काम ही है त्रिपुरुष की जो इच्छा परस्पर मिलने की इच्छा वही है कारण यदि लोकायत का दृष्टि में चार भाग है ना चार दृष्टि है ये केवल प्रत्यक्षवादी है अनुमान अनुमानवादि कोई मानता नहीं केवल प्रत्यक्ष मात्र को मानता है जो दिखे वही मानना है दिख रहा है त्रिपुरुष का संबंध दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है इसलिए वही मान नहीं चलता है शास्त्रवादी को नहीं मानता यावत जीवित सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा धृतम दिवेत उनके ये, उनके सिद्धांत है चार वाकोंगे जब तक जिए सुखपूर्वक जिए मौज मजा करें ऋणम कृप्वा धृतम कर्जा करके भी पिए कहते हैं कर्जा करेगा तो पाप लगेगा आगे देना पड़ेगा अगले दिन ना भस्म ही भूतिया पुनरागमन होता यह शरीर है भस्म होने वाला है आगे कहां आने वाला है तो राख हो गया फिर आएगा कहां आएगा जब तक जिये मौज पर्याबे ये सिद्धांत उनका ऐसे सिद्धांत वाले सब आसुर प्रवृत्ति वाले बताएंगे आसुरित प्रवृत्ति वाले हैं यदि हमारे में भी ऐसा हो तो हमें आश्वास आए ठीक है हमें कहते हैं विद्यते इतने आहू इध पूर्व जो विद्यते यहाँ पूर्व उत्तर में विद्यते शब्द नहीं है और आहू विद्य आगे आहू लगाना आगे की क्रिया और यह विद्यतों को आगे ले जाना कहते हैं विद्यते इति आहू इस पूर्व शब्द विद्यते इति आहू पूर्व में विद्यते पद है पूर्व श्लोक में उत्तर श्लोक में आहू है और सतम प्रतिष्ठा दे उसकी न विद्यते हुआ आहू ऐसा कहते हैं करना चाहूंगा शास्त्र के गम्यम अदृष्टम देखो अदृष्ट जो धर्मा धर्माधर्मादि जो है ना शास्त्र से एकमात्र शास्त्र से जाना जाता है प्रत्यक्ष से नहीं जाना जाता धर्माधर्मादि शास्त्र के कम है शास्त्र दर तो मात्र एक प्रमाण है धर्मा धर्माधर इस बार शास्त्र के ग शास्त्र मात्र एक प्रमाण है जिसका शास्त्र से जाना जाता है जिसको अधृष्टम धर्माधर्मादि अधृष्ट है निवित्तिकृत्य उसको निवित करके प्रकृति अधिष्ठात्रात्मक ब्रह्मणारहित हम जगत इस प्रकृति की जो अधिष्ठाता है अपने अधिष्ठित प्रति को प्रकृति को अध्ययन करके जगत को रचना करने वाले परमात्मा ब्रह्म जी रहित है जगत ऐसा मानते ये लोग ठीक है के के को निमित्त बना करके प्रकृति को अपने अध्ययन करके परमात्मा जगति रचना करता है इसको नहीं मानते अपलाप कर जाते हैं शास्त्र अदृष्ट हम शास्त्र की द्वारा जाना जाता जो अदृष्ट है धरबाधरबादी अदृष्ट है धरबा ध्रब के आधार पर परमात्मा पर सृष्टि करता जगत का किंतु तो माया का अपने अधीन करके माया से करवाना काम माया का परिणाम कर रहा है तो प्रकृति अधिष्ठात्मक है प्रति, प्रकृति के अधिष्ठाता बनकर के परमात्मा में आश्रित होकर के प्रकृति काम करती है स्वतः करने से जड़ है जड़ में कार्य तब होता है चेतन में आश्रित होने पर देखा है तथाधि में गाड़ी आने में देखा है गाड़ी में प्रवृत्ति ड्राइवर बैठ पर होगी ड्राइवर प्रवृत्ति तो, तो प्रकृति की तो अधिष्ठाता है अध्यक्ष हैं जो ब्रह्म है ब्रह्म कहते हैं उन जगत उसे रहित जगत है धर्माधर्व नहीं है परमात्मा भी नहीं जगत बनाने के लिए ऐसा मानते हैं कहना है ऐसा है तो यदि सिद्धांत पूछते चेत प्रथम ती फिर जगतिक उत्पत्ति कैसे है धर्माधर्मा भी नहीं और प्रकृति को अपना माने अपने द्वारा शासित करके जगत बनाने वाला भी नहीं है अपने अधिक करके जगत बनाने वाला भी नहीं है फिर कैसे जगत की उत्पत्ति हुई तो कहते हैं अपरस्पर संबोधन में उत्तर देते हैं वो एक दूसरे पुरुष का संबंध से हुआ है, ये कहते हैं चिंच इत्यादि करके कहा कर था कहा किंचा इत्यादि संबंध कहा अपर, अपर असत्य पर प्रतिष्ठा इत्यादि संबंध कहा था किंचा अपरस्पर असंबोधन भाषी नहीं कहा था एक दूसरे के संबंध से जगत हुआ है काम अप्रिपुरुष कौन है कैसे स्त्री काम से पीड़ित हैं दोनों इच्छा परस्पर मिलने की इच्छा उनसे संबंध से हो गया जगत ईश्वर भी नहीं गर्भा भी नहीं ये मानते हैं कि मान्यत आक्षेप इत्यादर आक्षेप अशत्यागर कि मान्यत काम है तो आक्षेप करूष के संबंध से अतिरिक्त क्या है इसका काल कोई भी नहीं न गर्भा कोई भी नहीं आक्षेप है किम शब्द है आक्षेप उन्होंने प्रयोग किया कि है किम है काम को छोड़ करके बाकी क्या हेतु है क्या कार्य है इसमें कोई भी नहीं है यह आक्षेप का तात्पर्य न किंचित उसका तात्पर्य होता है न किंचित अदृष्टम धर्माधर्मादि धर्माधर्मादि कोई अदृष्ट है ही नहीं तो कुछ नहीं है कारणांतरम न वित्य देण कोई दे है को जगत का एक परस्पर संभूत है टीका में आ गए यथोक्ता दृष्टि इस प्रकार की जो दृष्टि है जगत के विषय प्रवृत्ति के पता रही दृष्टि ऐसी है जगत असत्य है अप्रतिष्ठित है ईश्वर भी नहीं है जगत के शासन करने वाला ईश्वर भी नहीं है केवल त्रिपुर संबंध मात्र से जगत होता है इत्यादि का मानने वाले जीते हैं यथोक्ता दृष्टि ऐसे दृष्टि वाले जीते हैं पूर्वोक्त दृष्टि ऐसे विचारधारा वाले ब्रह्म दृष्टि बाद ब्रह्म दृष्टि वाले तो मिथ्या ही कहते असद बोलते जगत तो अभी थी समानी तो हो गया ब्रह्म दृष्टि वाले वेदांती और मत एक जैसे ही हो गया ये शंका कहते हैं वेदांति ईश्वर का अपलाप नहीं किया धर्माधर्म का अपलाप नहीं किया उनके मत के समान ये न ही ध्यान देना चाहिए धर्माधर्म से जगत मानते हैं व्यावहारिक सत्ता में जगत है तो धर्माधर वाल से है और ईश्वर के शासन करता ईश्वर है इसका व्यावहारिक सत्ता को अपलाप करते हैं कब माथिक सत्ता में जाकर के नहीं बोलते वेदांत यानी कि ये जो व्यवहार में बैठे हैं यही पर निजर् रहे है ईश्वर भी नहीं बात नहीं वेदांत सिद्धांत से अतिरिक्त है न सिद्धांत यही उत्तर देना है यथोक्ता दृष्टि इन चार पाकों के असुर असुरों की जो, आशुर, जो दृष्टि बनी हुई है ब्रह्म दृष्टि जैसा है ना वह भी तो जगत मिथ्या ही बोलते हैं ना असतः बोलते हैं ईश्वर भी नहीं है कोई भी नहीं है ऐसे मानते उस काल में तो समान है शंका ये है उसका उत्तर एताम दृष्टि में अरे बाबा ये दृष्टि को आश्रय करके क्या होते हैं उनके उग्र कर्मा वाले होते हैं वेदांति शांत होते हैं यह क्या विवादित हो जाकर के ये कहना है एतां दृष्टि में अभस्त्य नष्टात्मापबुद उग्र कर्माण क्षयाय जगत एताम दृष्टि अवस्व्य नष्टात्मापबुद भवंत उग्र कर्माण क्षयाय जगतो हिता एकता दृष्टि जगत के विषय में ऐसी दृष्टि करके बैठे हैं एक पूर्वोक्त दृष्टि धर्माधर्मादि कारण नहीं इसका ईश्वर भी नहीं इसके शासन करने वाला मात्र स्त्री पुरुष का संबंध मिल्य की इच्छा हुई से जगत हो ऐसी दृष्टि वाले अवृष्ट इसी ऐसे दृष्टि को आश्रय करके बैठे हैं तो आसूर्य संपदा वाले लोग नष्ट नष्टात्मान नष्ट स्वभाव जिसका स्वभाव नष्ट हुआ है नष्ट स्वभाव विभ्रष्ट परलोक के साधन नष्ट स्वभाव करता जिसका परलोक के साधन भ्रष्ट हो गया जिरा परलोक मानते ही नहीं है परलोक मानते तो धरबा धरबादि को मानते ईश्वर को मानते मानते ही नहीं तो विभ्रष्ट परलोक साधा यही है का अर्थ भ्रष्ट हो गया परलोक के साथ इन साधन जिनका परलोक साधन कुछ भी नहीं कर पाते लोग बुद्धि वाले हैं लोग अल्पबुद्धि वाले अल्प विषय विषया अल्पयुद्ध्रे सम विषय विषय को विषय करने वाली बुद्धि जिनके पास हो वो अल्पबुद्धि वाले विषय विषय विषय को विषय करने वाले यही चाहिए विषय चाहिए आर्जन करो आर्जन करो आर्जन करो ऐसे जिसकी बुद्धि होगी अल्प विषय है आ, कहा बुद्धि वाले हैं बुद्धि का अर्थ किया विषय विषय अल्पायव बुद्धि ऐसा विषय को विषय करने तुच्छ बुद्धि है, तो है इस तरह से महा, महान बुद्धि होती महत् होती तो परमात्मा के तरफ जाते जिनके ऐसा ते अल्पबुद्ध है बोल दिया प्रभवंती ये उत्पन्न होते किस लिए जगत के नाश के लिए उत्पन्न होते ऐसे लोग कहते हैं प्रभवंती उग्र कर्म वाला प्रबंधी उग्र है भयंकर क्रूर कर्म है जिनका हिंसात्मक कर्म है जिनका ऐसे कर्म वाले पैदा होते किसके लिए पैदा होते हैं जगतो अहिता जगत के अहित के लिए जगत के हित के लिए नहीं धर्मात्मा होते तो जगत के हित के लिए होते पापात्मा है जगत के अहित के लिए होते हैं क्रूर गोरखा है जगता अहिता जगपता लगाया सूत्र ये कहना है उग्र कर्मागा भाव प्रबंधी उग्र कर्माण मारे क्रूर कर्माण यही है उग्र हमारे क्रूर क्रूर कर्म वाले होते हैं शास्त्र निषि कर्म करने वाले होते हैं लोग हिंसात्म का जो हिंसा हिंसा रूप कर्म करने वाले होते हैं काटो मारो ऐसा किसके लिए उत्पन्न होते हो तो कहा जगतो अहिता का क्षया जगत क्षया है, है जगत के नाश के लिए होते हैं लोग जगत की उन्नति के लिए नहीं होते जगत के नाश के लिए है है है होते हैं प्रभुवंती जगत क्षया प्रभुवंती जगत के नाश के लिए प्रवृति होती उत्पन्न होते हैं कहा जगतो अहिता मान शत्र जगत के शत्रु है कौन ऐसे बुद्धि वाले लोग मानी असत्य बोलते हैं संसार असत्य है प्रतिष्ठित है धर्मा धर्मादि नहीं ईश्वर नहीं है स्त्री हाँ। पुरुष संबंध से हुआ है कोई ईश्वर आदि की आवश्यकता नहीं धर्मा धर्म की आवश्यकता नहीं ऐसा कहा ठीक है प्राप उपतिष्ठांम लोकाय दृष्टि उपलब्ध थी यहां कहाता हम दृष्टि अवस्टभ्य है ना उसका अर्थ है यह है पूर्वश्लोक कहे गए जो है ना प्राप उपता उन्हें पूर्वश्लोक में जो असत्य में प्रतिष्ठा इत्यादि कहा था इस दृष्टि को सहारा लेकर चलने वाले लोग प्राग उपदिष्टाम ये तो लोकायुक्त दृष्टि में यह चार वाकों की दृष्टि है कौन सी किसकी दृष्टि है भौतिकवाद चार वाकहे भौतिकवाद लोकायतिक दृष्टि में अवलंबितियाव उनके सहारा लेकर के चलते हैं लोग ऐसी आशु, ऐसु संपत्ति वाले नष्ट स्वभाव में स्पष्ट थे नष्ट स्वभाव बोल दिया तो उग्र कर्मा नष्ट स्वभाव बढ़ा तो क्या है नष्ट स्वभाव तब कहते हैं विभ्रष्ट परलोक साधना बोल दिया जिसका परलोक संबंधी साधना समाप्त है न हो चुका है ऐसे लोग परलोक जाने की साधना नहीं पास विषय बुद्धि अल्पत्म दृष्ट मात्र दृष्ट मात्र उद्देश्य कहते विषय में अल्पबुद्धि तो क्या है विषय बुद्धि को अल्पबुद्धि कहा तो क्या है वा? दृष्ट मात्र उद्देश्य पड़े ये विषय रूप बुद्धि दृष्ट मात्र में उद्देश्य करके चलने वाली अदृष्ट में नहीं जाती इनकी बुद्धि कैसे है अदृष्ट पदार्थों में नहीं जाती स्वर्ग आदि में नहीं जाती यही है ये धरती पर ही परी है इनसे इन चले मर रहे हैं दृष्ट मात्र उद्देश्य में है दृष्ट वस्तु जो होंगे ना ये लौकिक अभी भी वर्तमान तो वस्तु है उसी मात्र से उद्देश्य से प्रवृत्त होने वाले होते हैं अल्पबुद्धि वाले विषय विषय बुद्धि यही जगता जगत प्राणी जगतों हिता मानी प्राणी वर्ग के नाशक होते हैं हिता है ये जगतों हिता था ना जगत का नाश के लिए प्राणी मात्र के नाश के लिए होते हैं ये लोग किसी को खा जाना किसी को मार जाना यहां तक मनुष्य को खाने शुरू कर देते हैं किसी भी ऐसे लोग होते हैं कहा दुराचारांत असुरान प्रकारांत अगंज दुराचार दुष्ट आचार वाले को दुराचार बोलते हैं जिसके आचरण दुष्ट है ऐसे जो असुर लोग हैं उन्हीं के अन्य प्रकार से भी विशेषण लगाते हैं कई विशेषण बोलते हैं, हैं? अन्य प्रकार के विशेषण लगाते हैं उनमें तेजा इत्याधिकार ये लोग ऐसे लोग जो होते हैं असुर लोग काममाश्रित दुष्कूरम दंबमानमान्विता प्रवर्तन्ते प्रवर्तन्ते दुष्पूरं दुष्पूरं गुहां काश्रि भरने वाला नहीं ऐसी इच्छा मरणाम तक की इच्छा ये स्थिति है दुष्पूर्ण पूर, पूरा पूरा करना मुश्किल है जिसकी उसको दुष्पूर्ण कहते हैं पूर, पूर्ण पूर्ण हम करते शुष्पूर्ण पूरा करना संभव नहीं कभी भी इतने इच्छा लिए बैठे हुए काम आते ऐसी इच्छा के आश्रित तो होकर के तो इच्छा लगाई नहीं है ऐसा करूंगा तैसा होगा तैसा होगा बस चलते रहे चल रहे भाग्य दुष्पुर काम आश्रित्य है जो काम है उसको पूरा करना संभव नहीं है अशक्य पूर्ण है पूरा करना संभव नहीं है पूरी आत् है पूरा करना जिसका संभव नहीं उसकी इच्छा की जितनी इच्छाएं उठी है पूरा करना संभव नहीं कभी भी कितना भी आवेदन करो पूरा होने वाली नहीं ऐसी इच्छा को आश्रय लेकर के चलते हैं दम्बमान मदान से युक्त है धर्म मैंने ऐसा किया ऐसा किया ऐसा किया लोगों में प्रचार करने का जैसे प्रचार जितने चलते हैं ना सब धर्म धर्म है दम्भ और मान अपने को मान मैं बहुत बड़ा हूं ऐसी मान्यता और मत अपने धन जान के द्वारा एक कमंड आ जाता है मेरे पास इतने जन है इतने धन है मत इसके द्वारा संबंधित संबंध संबंधित होते हुए दुष्कर्म का मृत्यु मोहाद गृहित्व असत ग्रहान कहते हैं मोह से अज्ञान से असत ग्रह को पकड़ा हुआ है मैं असतग्रहानव असत ग्रह को पकड़ा हुआ है ऐसी माना अशुभ निश्चय को पकड़ा हुआ है शुभ निश्चय ने यही है जो अशुभ खराब खराब निश्चय है उसको लिए बैठे हैं किसको मारना है किसको करना है निश्चय लिए बैठा है ये असत ग्रह होते हैं अशुभ निश्चय प्रवर्तनते असुचित प्रता का देश पवित्र व्रत नहीं है इनका मनोभाव भी ठीक नहीं इनका शरीर से भी क्रूर कर्म करते हैं मनोभाव भी ठीक नहीं है ऐसे लोग प्रवर्तनते इस जगत में प्रवृत्त होते हैं प्रवृत्त होते हैं कहा कहना है काम मन इच्छा विशेषम इच्छा विशेष को काम कहा जाता है उसकी इच्छा उसकी इच्छा उसकी इच्छा देखो कुछ भी न हो स्थिति में छोटी सी वस्तु की इच्छा हो जाएगी वो हो जाएगी नहीं इतने सक्रें चलेगा दूसरी वस्तु की इच्छा हो गई उसके बाद तीसरी वस्तु की इच्छा हो गई अगर चौथी की इच्छा करते करते करते पूरे संसार की इच्छा पूरी हो आ जाती है तब भी तृप्त नहीं होता इच्छा किसी है इस इच्छा के अवधि पार किसी ने नहीं पाया शतम सती दश शतम लक्ष्म सहसा अधिक लक्ष स क्षतिपालता क्षितिपति चक्रेशर पुनः चक्रेश्रता सुरपति ब्रह्मा बांझती ब्रह्म विष्णुपरिशिवपद आशा बधी गो इच्छा के अवधि को कोई पार नहीं कर सकता विश्व बस्िशतम धन नए तस्व है बोलते हैं स्व धन स्वानख्या सूत्राए धनवाच्यता स्वतः निर्गता स्व निकल गए धन आई नहीं जिसके पास निश्व होता है सतम बस्ती इच्छा सौ रुपए की इच्छा करता हूं यदि सौ रुपए मिल जाए तो मैं बहुत कुछ कर लेता परमात्मा साधे भाग्य वसुस सौ रुपए मिल जाए तृप्त होगा नहीं सती दशम अरे सौ से क्या होगा हजार हो तब तो कुछ काम चले अब उधर चली गई इच्छा सती दशम हजार भी हो गया परमात्मा ने दे दिया मान लो अब तृप्त होगा क्या नहीं अस्सी शत शक्षम सहसरा अधिक हजार होने के बाद लाख की इच्छा करता है हजार से क्या काम चलेगा एक लाख हो तो कुछ हो जाए। कुछ नहीं था तब भी चल रहा था सौ रुपये चाहता था सौ रुपये मिलेगा हजार की इच्छा हजार हो गए लाख की इच्छा लक्ष्म सहस्राधिपा लक्ष्य क्षतिपाड़ लखपति जब हो गया तो अब राजनीति करने लग जाता है राजा बनने की इच्छा करता है क्षतिपाड़ा धन हो गया जन को भी अपने अधीन करना है इसलिए राजा बनना उसकी इच्छा करता है क्षतिपालम क्षतिपति लक्षा क्षतिपालम क्षतिपति चक्रेश्वरतम पुनः यदि मुख्यमंत्री बन गया तो फिर भी इच्छा होगी प्रधानमंत्री बनने की मुख्यमंत्री की मान जगह छोटी है प्रधानमंत्री विशाल है चक्रवर्ती बनना चाहता है राजा छोटे मोटे राजा बनने से दूसरे का अधीन होना पड़ रहा है चक्रवर्ती होने की इच्छा करता है चक्रवर्ती भी हो गया चक्रेश पुनरेन्द्र काम चक्रवर्ती राजा भी बन गया तब भी वह तृप्त नहीं हो पाता क्यों ऊपर से यहां से संबंध यहां का संबंध तो स्वर्ग से है यदि वहां से जलानी वर्षा नहीं करेंगे क्यों शुकम मरना है राजा बन गया क्या काम होगा सोखा पड़ेगा खाना नहीं मिलेगा मरेगा इंद्र बनना अच्छा लगेगा इच्छा करेगा इंद्र का क्योंकि यहां के संबंध ऊपर से है स्वर्ग से है इंद्र भी बन गया इंद्र बनने के बाद नहीं मान केवल राजा बनना एक अलग है मैं क्या होगा वहां ब्रह्मा बनना अच्छा सृष्टि करने वाला बनने की इच्छा होती है सूर्यपति ब्रह्मास्पदम बांशति इंद्र बनने के बाद ब्रह्मा के स्थान चाहता है ब्रह्मा के पद भी मिल जाए नहीं खाली सृष्टि करने के पालन करने वाली बड़ी भूमिका है विष्णु बनने पर अच्छा होगा मैं तो केवल सृष्टि कर पाता हूं पालन नहीं कर सकता अपने संतान दूसरे को देना पड़ता है पालन के लिए विष्णु तो बनने की इच्छा करता है विष्णु के पद भी मिल गया भगवान शंकर बनने की इच्छा होती है आशा अदी होगा इच्छा के अवधि कौन पार कर स कोई भी नहीं कर सकता इच्छा ऐसी है काममा अस्तृत दोष गुरु में कहा था मैंने अशक्य पूर्ण है जिस काम की पूर्ति करना संभव नहीं इच्छा की पूर्ति करना संभव नहीं ऐसी इच्छा करता है आसुरी जन ऐसे काम करते हैं दम्भमान मदान दम्भ धर्म ध्वजित्व मैंने ऐसा किया वैसा किया ये मान अपने स्वाभिमान जो उसका है कहते हैं और मत्स्य अन्योदय धन धन के द्वारा संबंधित तो मानता है मेरे पास इतना धन है इतने जन मुझे कौन क्या कर सकता है गर्व दूसरे का अनादर करने के कारण होता है सब मुहाद गिर सत्य ग्रहण का अज्ञान से ग्रहण किया हुआ है असतग्रह को माने अपवित्र भावना ग्रहण किया हुआ है और से ग्रहण किया हुआ है जिन लोगों ने प्रवर्तनते अश्वि प्रदाप है पवित्र व्रत नहीं है जिनका अपवित्र व्रत लेकर चल रहे हैं जगतनाश के ऐसा व्रत लेकर चल रहे हैं ऐसे होते हैं आशीर्भाव वाले लोग क्या हमारे में तो नहीं है देखना चाहिए ठीक धांतर तानवे असुराने वो वही असुरों को अन्य प्रकार विधांतर प्रकारांतर अन्य प्रकार से भी फिर विशेषण लगाते हैं विशेष विशेषण करोती विशेषण लगाते हैं उनको अन्य प्रकार से विशेषण उन्हीं असुरों का किंच करके वास्तवन कहा था चिंताम पर प्रलयांताम उपाश्रिता निश्चि चिंता प्रणयाता कामोपरमाश्चिता चिंताम अम जिसकी इयत्तक हम आपने खित्ती चिंता लिए बैठा हुआ है जिसके परिच्छेद परिच्छी का परिच्छेद का पता नहीं है उसके घेरे का पता नहीं कितने चिंता उसका मापदंड से रही अपरिमयाम चिंताम आश्चित कहा तक ही चिंता प्रलयांत प्रलय काल तक ही चिंता है आगे की पीढ़ी के लिए क्या होगा आगे की पीढ़ी के लिए क्या होगा ये होगा सो होगा दुनिया भर की चिंता चिंता बस ये नहीं सोचता मूली के लिए कोई खड्डा नहीं खोदता अपने जड़ बनाती जाती है जैसे हमारे प्रारब्ध हम जीवित हैं उनके जो अभी पैदा होने वाले उनका भी तो उनका एक प्रारब्ध होगा मेरे की बिना कैसे चलेगा इनका, चिंता तो भाई मरो तो वो जिएगा कि नहीं जिएगा ये जीता है देखा चिंताम अपरिव्यंश जिसके परिवयत्ता का पता नहीं इतना है करके जानकारी नहीं ऐसी चिंता प्रलयांताम प्रलयां से चिंता प्रलय काल तक ही चिंता है इसमें आश्रित तो करके रहते हैं आश्रित लोग इतने चिंता लिए बैठे हैं का परवाह काम विषयों को उपभोग करना ही परम तत्व तो यही है जो कुछ है यही विषय भोगना ही आए किसने देखा है परम लोग कहाश्वर बस कामोप परवाह काम है विषय विषय भोग नहीं परम मानने वाले परम यही है संसार के सर्वश्रेष्ठ यही वस्तु है काम भोग परमा बस इतना ही तो है क्या है विषय भोगना ही तो है और क्या है यार और इससे आगे कुछ भी नहीं यही है ऐसे निश्चय लेके बैठे हुए होते हैं लोग आश्रो ये कहा चिंता अपरिमयाम चलो न परिमात्म शक्य थे जिसके मापदंड करना संभव नहीं इतना चिंता लिए बैठे हुए यार जिसके परिमा परिमात्म मापदंड करना संभव नहीं ऐसे चिंता आया यत्ता माने इतना हाईकर करके घेरा डालना सब इतनी इच्छा मेरे पास है ऐसे संभव नहीं है असंख्य चिंता इता सा परिमय अपरिमेय कहते ऐसे इसको अपरिमेय बोलते मरे जिसके मापदंड नहीं है ऐसी चिंता उसको अपरिमेय कहा ता। ताम अपरिमेय अपरिमय चिंता प्रलयामताम मरणानताम वो आश्रिता काल तक के लिए आश्रित होकर के बैठे उसमें चिंता में लिए इतना चिंता है सदा चिंता पर है इतना हमेशा चिंता पर है चिंतन परक नहीं चिंता पर है बात इतनी है। भगवान के चिंतन के तरफ नहीं चिंता विषयों की चिंता स्थिति है काम उपभोग परमा काम ही भोग करना पानी विषयों के भोग करना ही परम श्रेष्ठ साधन माना हुआ है जो कुछ है यही है ऐसे मानते हैं कहा काम में भी काम शब्दार है यही है काम शब्द का शब्दाद है काम में इच्छा की जाती है जिनकी विष्णु की इच्छा होती है शब्दादी की शब्द स्पर्श रूप रसकन्धर यही है सबदा दे तद उपभोग उनके भोग में पूरे शक्ति लगाए बैठे मान उपभोग परमा आयु व्य को परम पुरुषार्थ यही परम पुरुषार्थ यही है इससे अतिरिक्त कोई परम पुरुषार्थ नहीं है ऐसे मानने वाले आयु व्यक्त परम पुरुषार्थ होगा काम होगा जो विष्णों का भोग है ना उपभोग यही परम पुरुषार्थ है ऐसे दृष्टि वाले होते हैं इत एवं निश्चित माना ऐसे निश्चय करके बैठे हुए लोग हैं ये निश्चित बस यही है ये मानिए विषयों को भोग करना ही परम पुरुषार्थ यही है अन्य कुछ भी नहीं है ऐसे मानने वाले लोग हैं ये लोग का चिंताम आत्मीय योग सेवा उपाय आलोचना काम करते हैं अपने संबंधी योग और अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति का योग और प्राप्त प्राप्त प्राप्त तो वस्तु की रक्षा एक दो चिंता में लगे होते हमेशा क्यों एक वस्तु संग्रहित होने पर उसे काम चलता नहीं दूसरे भी आवश्यकता वो भी हो जाए तीसरे की आवश्यकता एक नहीं की आवश्यकता दिखती रहती है जैसे हम लोग यहां बाहर से आए कुछ भी नहीं लाए थे सूर्य में किसी ने एक कंबल दिया होगा काम चल रहा था धीरे धीरे दो कंबल हो चाहिए।, फिर चाहिए फिर और चाहिए फिर और चाहिए कितना संग्रह हो चुका आज देखने और आगे होता रहेगा स्थिति ऐसी है क्यों आवश्यकता दिखती है इसकी क्या दिखती है बात यही है आवश्यकता यह आवश्यकता की पूरी पूरी संसार में जाए तभी पूरी होने वाली नहीं कभी भी आप अपने से देख ले पहले कुछ भी नहीं था तभी आवश्यकता की पूर्ति हो रही थी इतने होने के बाद भी पूर्ति नहीं है आगे क्या होगा यह आवश्यकता मान मान करके सारे विषय एकत्रित चाहता है नहीं है चिंता अपरिविक चिंता यही है चिंता किस प्रकार की चिंता है आत्मीय स्वसंबंधी संबंधी अथवा पुत्र आदि आत्मीय शब्द तो दोनों में प्रयोग होता है आत्मा शब्द तो दोनों में है योग उपाय उपाय आलोचना योग कैसे होगा वो वस्तु प्राप्त है उसके उपाय क्या उपाय से उसको प्राप्त किया जाए एक चिंता हुआ है दूसरा आगे किसी तरह किस से किस उपाय से इसकी होगी क्योंकि दूसरे से मैंने लाया है किसी भी से लाया है दूसरे से आत्म वस्तु अब मेरे किस उपाय से मेरे पास ही रहे दूसरे पास जाए, ये दो चिंता योगक्षम की चिंता योग के उपाय की चिंता क्या साधन से योग होगा किस साधन से एकत्रित होंगे विषय और आए हुए विषय किस साधन से रोका जाए उनको ये दो चिंता ठीक है आत्मीय चिंता ये चिंता है आत्मीय योगक्षम उपाय आलोचनात्मिका महा स्व संबंध जो योग और क्षम उपाय चाहता है योग के उपाय पहले अप्राप्त काल में है तो उसके किस उपाय से प्राप्त हो और प्राप्त होने पर किस उपाय से उसे रक्षा हो दूसरे के पास न जाए कब से कम इतना समझना चाहिए जैसे मेरे पास आए तो मेरे पास जाएगा नहीं मेरे पास आने पर मेरे पास ही रहना चाहिए दूसरे के पास तो मेरे पास आना चाहिए मेरे पास आने पर यही रहना चाहिए बुद्धि आत्मा योग क्षण की चिंता यही है प्रकार की चिंता कितनी कितनी चिंता आएगी तो मरण काल तक ही चिंता लिए बैठा है करता रहेगा बस कभी पूरे तो होने नहीं है पूरा होने नहीं है अपरिमेय या अपरिमय विषय क्यों उस विषय का मापदंड नहीं है इसे इच्छा भी मापदंड नहीं अपरिमेय या मुझे का कितने भी विषय हो कमी लगती है पूरी होती नहीं पूरा कभी होते ही नहीं देखा ऐसा है विषय के अपरिमेय अनंतता होने के कारण अनंत विषय चाहिए इसे चिंता भी अनंत विषय की है कैसे विषय आए मेरे पास और कैसे रुके दो उपाय की चिंता पड़ी हुई एक अपरिमय विषय बात परिमात्म असख्यान एक उसको मापदंड लेना संभव नहीं चिंता की क्यों विषय अनंत है अपरिमय है मापा नहीं जाता विषयों के मैं एक सुई के टुकड़ा भी वहां कोई गिरा होगा सड़क में तो उठाता है काम आता है कुछ भी होता है एक नट में गिरा होगा उठाएगा काम आएगा स्थिति में तो फिर वो आने के बाद में मेरे पास ही रहे एक उसको उपाय ढूंढेगा कैसे मेरे पास रोका जाए इसको दो चिंता तो एक, चंप, चंप एक तो योग के उपाय एक क्षम क्षम के उपाय एक मोर्ता होगा इसमें आश्रित होते हैं एक एकाई समुदाय ऐसा है आसुरी भाव वाले लोग इसमें आश्रित होते हैं और दैवी संबत वाले इसमें आश्रित है तो और जो कुछ भी भगवान के खाते में डाल देते हैं प्रारब्ध के दिन डाल देते हैं जो होगा मेरा आएगा जो नहीं होगा नहीं होगा यद अस्पताम नहीं तत्परेश उस बदल जाते हैं स्थिति है ऐसा काम उपभोग काम उप का परमाए ना यही परम साधन यही है पुरुषार्थ यही है जीवन है विषयों का भोग करना ही सब कुछ है ऐसा काम उपभोग उपभोग परम अयम सुखस्य परम अयन है परम गति है सुख परम गति है भोग रही, सब, है विषय भोगना ही सबसे बड़ा सुख है ऐसे मानते हैं यवत इस प्रकार पार पारत्रिकतम तो राष्ट्रीय परलोक संबंधी सुख नहीं है यही है ये यह। वर्तमान में जो सुख मिल रहा है ये सुख है पारव्रिकम है परलोक में होने वाले पारित्रिक बोलते हैं पार्वत्रिक सुख परलोक संबंधी सुख नहीं है ये निश्चित पर लोग के सुख के लिए कोई अभिशाधन करने की अवश्यक है ही नहीं सुख वहां यही है वर्तमान में जो विशेष भोग है यही सुख है ऐसे मानते हैं, हैं। कहा यहावत ही यह दृष्टिता बस इतना ही है वर्तमान में जो यही है आगे भविष्य में मिलेगा कहीं उसके लिए साधन हो ऐसे मानते हैं कहा और भी है असुरान एवं पुनर्विश्लेषण जो आसुरी संपत्ति वाले उनके फिर भी विश्लेषण लगाते हैं भगवान विशेषण के ऊपर विश्लेषण लगाते हैं बहुत विश्लेषण है उनके आसापासा सतेरबद्धा कामक्रोध परायणा यन्ते कामभोगार्थं अन्यायेनार्थसंजया आसापासा सतेरबद्धा कामक्रोध परायणा यन्ते कामभोगार्थं अन्यायेनार्थसंजया आसापासा सतेरबद्धा कामक्रोध परायणा यन्ते कामभोगार्थं अन्यायेनार्थसंजया आशा पाश सतह आशा रूपी जो पास है तो बंधन है बांधने का साधन पाश आशा रूपी पास है सतह एक आशा नहीं सैकड़ों आशा आशारूपी पास से भरे हुए होते हैं आशा आशा में जीवन है आज ऐसी तो कल सुधर जाएगी आशा है कल की कल की आशा है आज दिन खराब है कल अच्छे दिन आ जाएंगे फिर वो शत्रु को ऐसा कर दूंगा उसको ऐसा करूंगा मेरे अच्छे दिन आएंगे आशा आशा निकले शंकराचार्य जी ने दिखाया है अग्रे बहन पृष्ठे भानो रात्रो करतल शिव का, का, का समर्पित जानो करतल भिक्षा तरतल पास तद भी नमचरी आशा पासा कोई साधन नहीं जीवन में आगे अग्नि के सहारे भी जी रहा है अग्नि तब ताप रहा है पृष्ठे भान पीछे की तरफ सूर्य है सूर्य का प्रकाश वो है आगे अग्नि है ही सहारा ले के बैठा हुआ है नंगा लड़ंगा है रात में ठंडी लगती है क्या करे रात्रो चीगू का चीगू किसको बोलते हैं थोड़ी बोलते हैं। समर्पित जानो दोनों घुटनों को ऐसा करके घुटनों में थोड़ी रख के बैठा हुआ होता है उस तरह रात काटता है स्थिति ऐसी है दयनीय स्थिति में पड़ा हुआ है अग्रे बहने पृष्ठे पहनो रात रो चीपू का समर्पित जानो करता है भिक्षा भिक्षा मांगने के पात्र भी नहीं है हाथ में भिक्षा मांग के सामना पड़ रहा देन, देन है। करतल तरशा है पेड़ के नीचे रहके कोई कोई कोई साथ भी नहीं है ऐसी स्थिति में इतनी दारिद्र्य में पड़ा हुआ है तथापि न मुंशा आशा आशा फिर भी आशा के पास कल ऐसा हो जाएगा ये होगा वो होगा कोई सेठ आएगा ये देगा ये करूंगा शो करूंगा बस फिर कहा पहुंच जाता है आशा आशासी है आशा रूप पाश आशा बना हुआ है एक कबीर दर्शाया रात्रिर्गमिष्यति भविष्य सुप्रभातम राष्वा रुदय्यति हसीष्यति पंकज स्त्री इतम विचित पद्मगते दुरे फे हा हंत नलिने गज मुज्जहार पुष्पों के पराग लेने वाले होते हैं वो पुष्पों के पराग यहां वहां वहां वहां वहां थोड़ा थोड़ा थोड़ा पराग लेते लेता लेता सूर्या अस्त के समय होने वाला था तब तक सरोवर में पहुंच गया घोवरा वहां कमल खिला हुआ था उस समय तो अभी सूर्य थे कमल खिला हुआ है वहां जाके बैठ गया पराग लेने लगा भंग्रे के लिए सबसे प्रिय होता है कमल उसके पराग अति प्रिय है वहां बैठा तब तक सूर्यनारायण अस्त हो गए कमल मुरझा गया भंगरा भीतर बंद हो गया कमल के भीतर बंद हो गया उसमें इतनी शक्ति है लकड़ी को छेद कर सकता है किंतु तो पुष्प के पंखुड़ी को छेद नहीं कर सका प्यार है तो बंद होने के बाद में आशा में डूबा कल की आशा रात्रि गमिष्य रात चली जाएगी भविष्य की सुप्रभात सुप्रभात हो जाएगा कल भानवा भानवा भानव उदय सूर्य भगवान उदय हो जाएंगे हसीष्यति पंकज फिर हंसे कंबल पंकज स्त्री जो कंबल हुए पुष्पा हंस खिलेगा हशिष्यति पंकज स्त्री खिल जाएगा इतम विचिंत यही थी इतने चिंतन में चल रहा था आशा लेके बैठा था वो तब तक एक हाथी आ गया जंगल से घास खाता हुआ पास पानी पीने के सरोवर में आया आया हाथी का स्वभाव होता है जहां जो कुछ सूर्य से इधर उधर करने का स्वभाव होता है उस डल जिसमें वो ऊपर बैठा था वो डल को थोड़ा मुंह में डाला चला गया इतम विचिंत थी ऐसे चिंतन कर रहा था कौन रात्रि गमिष्यति भविष्य सुप्रभात बास्वान उदय्यति भगवान सूर्य उदय हो जाएंगे हसीष्यति पंगजैसे फिर खिल जाएगा कमल फिर अपने गंतव्य स्थान को जाऊंगा सोच रहा था इतम विचिंत पद्म कहते दूर पे पद्म में कमल के भीतर पड़ा हुआ जो दूरे पर ब्रह्मर में दो रकार होता है दूर का ब्रह्मर साधु में दो रकार होता है तो दो, दो रकार वाला वो है हा हंत आश्चर्य की बात है हा हा नली गई डंठल है ना नलिने कमल का डंठल गजर उच्चा हार है उसने हरहर कर दिया अपहरण कर लिया उल्टा हरर कर दिया हाथी ने ऐसा कभी तो लिखा है तो यह आशा में जीने वाले जितने आसूरी संपत्ति वाले हैं भविष्य की आशा ये है आशा, आशा पास और सतरबद्धा सैकड़ों आशार विपास से भरे हुए हैं उसकी आशा उसकी आशा उसकी आशा लगाए हैं ये पद मिल जाएगा ये प्रतिष्ठा मिल जाएगी ये होगा सो होगा ये होगा ऐसा होगा आज गरीब हो तो धनी बन जाओगे हाँ आज छोटा महत्व तो कल महंत तो बन जाऊंगा बहुत सारे आशा लिए बैठे हैं आशा, आशा पास सतरबद्धा आशा विपास जो बंधन है सैकड़ों आशा से परे हुए काम क्रोध पर आएगा काम और क्रोध ही परम गति मानते जिसको विश्व की इच्छा करना और क्रोध जब चाहो क्रोध इस परम गति इसको मान के बैठे होने जाते हैं परम स्थान ये काम क्रोध वाले होते हैं यह हंत काम भोगार्थम अन्याय काम भोगम अन्याय अर्थ संचार काम भोगार्थम यह हंते कहते हैं अन्याय पूर्वक अर्थों को विषय को माने संचय करते हुए एकत्रित करते, एक करते, करते, करते, करते, एक करते हुए काम और भोगा अर्थ किसके लिए विषय एकत्रित करते हैं विषय भोग के लिए अंत चेष्टा करते हैं यह बातें चेष्टा हैं चेष्टा करते हैं विषय भोग के लिए चेष्टा होती अन्याय के द्वारा विषयों का संचय करते हुए एकत्रित करते हुए काम भोग के लिए चेष्टा करते हैं आशा रूपी पास से बने वो सैकड़ों जितने से उतने तृप्त नहीं है और आशा है आशा आगे की आशा आशा में लगे है हैं कहा आशा पास सतैर माने आशा एव पासा कर्मधारी समास करना आशा रूपी पास में क्या करना आशा ही पास है बंधन है आशा पाश सतैर बनता कहा श्रीमद भागवत एकादश कंध में जो चौबीस गुरु की चर्चा है दत्तात्रेय महाराज ने जो चौबीस गुरुओं से दीक्षा माने देख करके उनसे ज्ञान प्राप्त किया पृथ्वी आदिश्य है एक पिंगला राम जी बेशा से भी प्राप्त किया है वो बेशया काम था दिन भर किस पुरुषों को अपनी बस में करना पैसा लेना अपने जीवन काटना एक दिन ऐसा दिन आया सुबह से शाम तक श्रृंगार करके अपने बैठी हुई है कोई आए तो फंसाऊ आया ही नहीं उस दिन रात्रि में प्रतीक्षा करती रही रात 12 बज गया एक बज गया कोई आया ही नहीं उस रास्ते में आखिर में उसने आशा को त्याग दिया वैश्य ने त्याग दी और आशाही परमम दुखम वैश्य का शब्द है वहां पर आशाही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम आशाही परम दुख का है आशा निराश होना आशा से रहित हो जाना दीर्घता आशा स्पष्ट निराशा तस्वर्म नैराश्य परम सुख परम सुख तो निराश है आशा रहित हो जाना ये समझा कुछ बुद्धि है सुखी वो विषय उसका आशाई परम दुखम नैराश्यम सुखम छिंदी कृपा महा महद आशा सुखम सुस्वाप महान आशा ली के बैठते पुरुष की आशा ले बैठी थी उसको काट करके आराम से सो गई उसके पश्चात आशा आता है आशा ऐसी है तो भाई ने कहा आशा पास आशा ही वो पासा, आशा पासा सतही आशा पाशा सतह पता का आशा रूपी जो पास है आशा ही पास है बंधन है उसे बड़े हुए लोग होते हैं लोग आशा में जीते हैं आशीर्वागवान यही आता है जीवन पूरे आशा में जाती होती नियंत्रित उसमें नियंत्रित है आशा में नियंत्रित है आशा लगाए हुए है विषय नहीं है फिर भी आशा लगाए हुए है नियंत्रित संत नियंत्रित होते हुए सर्वथा आकर्षमा हर प्रकार से आशा में खींचा जा खींचे जा रहे हैं उनके मन आकर्षमाण खींचे जा रहे हैं काम क्रोध अपरायण काम और क्रोध परम अहंस्थ आश्रय मानते हैं जिन लोग उसमें आश्रित काम और क्रोध में आश्रित है हमेशा हमेशा विषय में और क्रोध में आश्रित है काम क्रोधो परम अयम आश्रय ऐसा उनका काम और क्रोधी परम अयम आश्रय जिनका है काम क्रोध पराजना कहा यह अंत चेष्ट चेष्टा करते हैं किस किसमें काम भोगार्थम विषय भोग के लिए चेष्टा करते हैं हमेशा परमात्मा के नाम के लिए नहीं काम भोगा काम भोग प्रयोजन आया उनका प्रयोजन एक ही उद्देश्य है काम विषय उपभोग करना सब रूप भोग करना यही है प्रयोजन आया न धर्मार्थम धर्मार्थ के लिए चेष्टा नहीं करते चेष्टा करते हैं चेष्टा धर्म के लिए नहीं किसके लिए विषय भोग के लिए अन्याय न अर्थ अन्याय अन्यायपूर्वक धन की एकत्रित करते हैं संचय करते हैं विषय भोग करने के लिए किस मरे धर्म करे भी नहीं अनर्थ संचय अनर्थ प्राय जो धन है परस्व अपहरण आदि ना दूसरे के धन अपहरण करना आदि काम करते किसके लिए भोग करने के विषय भोग के लिए धर्म आदि के लिए नहीं दूसरे का धन परस्व दूसरे का धन अपहरण आदि के द्वारा अपने मनोतृप्ति के लिए विषय भोगने के लिए तत्परता होती है कहाख्य उपायार्थ विषया अनवरत उपायार्थ विषय वा प्रार्थना आशा देखो भाई आशा उसकी चीज है जिसके उपाय अशक्य हमारे द्वारा शक्य नहीं उपाय किया नहीं जा सकता उसकी पूर्ति के लिए ऐसे को आशा बोला जाता है आशा यह है जिसके साधन अशक्य हमारे द्वारा उसका आशा कहा जाता है आशा यही है अशक्य उपाय अर्थ विषय जिसके विषय के उपाय की जानकारी नहीं है जिस जिसमें से प्राप्ति के साधन की जानकारी नहीं असक्य है हमारे द्वारा संभव नहीं है। जैसे बिल को घर में लाना गर्मी के दिन में आशा ही है, ला तो नहीं सकते उसको। है इस प्रकार के दूसरी है अनबत उपाय अर्थ विषय उपाय जाना ही नहीं एक तो जाना है अशक्य है गर्मी के दिन में चंद्रमा को घर में आ जाए कितना शांत होता गर्मी निकल जाती आशा तो है किन्तु तो हम उसके उपाय नहीं जानते एक तो ऐसे है एक तो ज्ञान ज्ञानी नहीं है उपाय क्या है जानकारी नहीं है ऐसे को आशा ऐसे को आशा बोला जाता है वो अनवगत उपायार्थ विषय है जिसके अवगत जानकारी नहीं है उपाय की जानकारी नहीं है या तो अशक्य उपाय है विषय की हमारे द्वारा संभव नहीं है ऐसे उपाय अथवा जाना ही नहीं गया उपाय ऐसे विषय को प्रार्थना करता मेरे हो जाए बोल उसको कहा जाता है आशाता वह पासा आशा रूपी जो पास है बंधन है प्रसाबंधन धातु है उसी पास बनता है पास आए पास आए पास आए। पास जैसा इसे पास का है इसको वास्तव में पास्तव तो है आशा ये धर्म है का काम करे इसे पासापी तेसाम सतैर बद्धा आशा रूपी पासों से सौकोणों में एक नहीं एक, एक विषयों की आशा थोड़ी इसकी हजारों अनंत तो आशा है अनंत विषय की आशा जो भरा हुआ है श्रेष्ठ प्रत्याभ्य प्रचार अपने कल्याण मार्ग से च्युत हो जाता है बात यही है विषयों में आशा लगाने से अपने जो कल्याण मार्ग था उसे प्रच्युत हो जाता है आशा से।, तो से ले जाने वाला हो जाता है आशा जैसे उधर आशा करते हुए चलेगा अपने कल्याण मार्ग आशा है वो पाषा इत्यादि करके विषय का दिया आशा ही पाषा है बंधन है समय हो गया है यही रखता तुमको ओ पूर्ण पूर्णमित पूर्णा पूर्णमित पूर्णश्य पूर्ण पूर्ण विवाह ओम